श्री राम कृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक ईस्वी अठारह सौ पचासी क्या श्री राम कृष्ण अवतार हैं स्वामी जी का विश्वास भारत के महापुरुषों दशेज आप इंडिया के संबंध में स्वामी जी ने जो भाषण दिया था उसमें अवतार पुरुषों की अनेक बातें कही हैं श्री रामचंद्र श्री कृष्ण बुद्धदेव रामानुष शंकराचार्य चैतन्य देव आदि सभी की बातें कही भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का उद्धरण देकर समझाने लगे जब धर्म की ग्लानी होकर अधर्म का अभ्युत्थान होता है तो साधुओं के परित्राण के लिए पापाचार को विनष्ट करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ उन्होंने फिर कहा गीता में श्री कृष्ण ने धर्म समन्वय किया है हम गीता में भिन्न भिन्न संप्रदायों के विरोध के कोलाहल की दूर से आती हुई आवाज़ सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत प्रचारक भगवान श्री कृष्ण बीच में पढ़कर विरोध को हटा रहे हैं भारतीय व्याख्यान से उद्धरित श्री कृष्ण ने फिर कहा है स्त्री वैश्य शूद्र सभी परम गति को प्राप्त करेंगे ब्राह्मण क्षत्रियों की तो बात ही क्या है बुद्ध दरिद्र के देव हैं सर्वभूतस्थमात्मानम भगवान सर्वभूतों में है यह उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया बुद्धदेव के शिष्यगण आत्मा जीवात्मा आदि नहीं मानते हैं इसीलिए शंकराचार्य ने फिर से वैदिक धर्म का उपदेश दिया वे वेदांत का अद्वैत मत रामानुज का विशिष्टाद्वैत मत समझाने लगे उसके बाद चैतन्य देव प्रेम भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए शंकर और रामानुज ने जाति का विचार किया था परंतु चैतन्य देव ने ऐसा न किया। चैतन्य देव ने कहा, भक्त की फिर जाति क्या अब स्वामी जी श्री राम कृष्ण देव की बात कह रहे हैं एक शंकराचार्य का था अद्भुत मस्तिष्क और दूसरे चैतन्य का था विशाल हृदय अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था जिनमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हो जो शंकर के अद्भुत मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत विशाल अनंत हृदय के एक ही साथ अधिकारी हों जो देखे कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है जिनका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र दुर्बल पतित सबके लिए पानी पानी हो जाए लेकिन साथ ही जिनकी विशाल बुद्धि ऐसे महान तत्वों को पैदा करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करें जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनों की बराबर उन्नति होती रहे एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरण तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था इसकी आवश्यकता पड़ी थी और वे आविर्भूत हुए सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था भारत के सब शहरों की अपेक्षा जो विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था उनमें पोथियों की विद्या कुछ भी न थी ऐसे महाप्रतिभा संपन्न होते हुए भी वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे किंतु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े उपाधिधारियों ने उन्हें देखकर एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति मान लिया था वे एक अद्भुत महापुरुष थे यह तो एक बड़ी लंबी कहानी है आज रात को आपके निकट उनके विषय में कुछ भी कहने का समय नहीं है इसलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप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 भविष्य में और सहस्त्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है हे भाइयों आप यदि इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते तो आप अंधे हैं सचमुच जन्मांध हैं यदि समय मिला यदि आप लोगों से आलोचना करने का और कभी अवकाश मिला तो आपसे इनके संबंध में विस्तार पूर्वक कहूंगा इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ